पातजलोग प्रदीप साधन पाद सूत्र एक अवधे नोक्तोंदगुरु तमित तो प्रभु तद्रोहित जन्मय धर्मराज से प्रभु को जो कि तू कहता है यह उसका बिना वध के ही वध है हे धर्मज्ञ जो मैंने कहा है वही तू धर्मराज को कह दे वधम शांडवधर्मराजत्मेश तपादावभिवाद्यपा सामम शांति पाथम हे पांडव यह धर्मराज इस प्रकार तू कहे हुए को अनुचित समझ ले तब तुम सब इनके चरणों में अभिवादन करके पितापुत्र युधिष्ठिर को सांत्वना के वचन कहना सांवना देना भ्राताव को जातु कुर्म धर्म चा मुक्तो नृता कर्ण तम दे बुद्धिमान भाई धर्म को देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कभी नहीं करेंगे हे पार्थ तुम झूठ और भ्रातृवध से रहित होकर प्रसन्नता पूर्वक सूत पुत्र कर्ण को मार देना शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना सबसे बड़ा सत्य है कल्पना करो कि कुछ लोग डाकुओं से पीछा किए जाने पर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त स्थान में छिप जाए और उनके पश्चात डाकू आकर तुमसे पूछे कि वे आदमी कहां गए हैं इस अवसर पर तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा ऐसी अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का अपने अपने सामर्थ्य अनुसार हिंसकों की हिंसा हटाना और निरपराधी की सहायता करना परम कर्तव्य होगा अर्थात अहिंसा प्रतिष्ठित योगी अपने आत्मबल से हिंसकों की हिंसा वृत्ति का दमन करे यथा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग सम्मोहन और संकल्प शक्ति से युक्त मनोविज्ञानी मानसिक प्रेरणा से हिंसकों की हिंसा वृत्ति को हटाए वाक शक्ति में निपुण वक्तागण हिंसकों को इस पाप से बचने का उपदेश दें। शस्त्र विद्या में कुशल योद्धागण अपने शारीरिक बल से हिंसकों की हिंसा हटाने का यत्न करें। यदि तुम में उपरयुक्त कोई भी सामर्थ्य नहीं है और अपनी मृत्यु से भी डरते हो तो ऐसी परिस्थिति में मनु महाराज योगीश्वर भगवान कृष्ण और नीति शास्त्र इस प्रकार व्यवस्था देते हैं ना नापृष्ट क्यूयान्न चाण न चान्यान पृक्षत जानन ही मेधावी जलवल्लोक आचरेत जब तक हिंसक कोई प्रश्न न करे तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए और यदि हिंसक अन्याय से पूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिए या जानते हुए भी पागल के समान कुछ हा हूँ कर देना चाहिए अवश्यम कूजित व्यवस्था संकेरणप्यकूजित श्रेयस्त्र वक्त त्यम अविचारित और यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए या न बोलने से सखुत्पन्न हो तो वहाँ झूठ बोलने में ही श्रेय है वह बिना विचारे निसंदेह सत्य ही है तथा सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादी हित वदेत यदूत हित्यंतमेत सत्यमत मम सत्य बोलना अच्छा है परंतु सत्य से भी ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का वास्तविक हित हो क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यंत वास्तविक हित होता है वह हमारे मत में सत्य है यहाँ इस बात को भली प्रकार समझना चाहिए कि अहिंसा अपने वास्तविक स्वरूप में तीनों काल में सत्य है अतः अहिंसा के लिए नियमित सीमा तक जो कुछ भी किया जाए और कहा जाए वह करना और कहना सत्य रूप ही है क्योंकि जिस समय जिसके लिए जैसा करना चाहिए या कहना चाहिए वही कर्तव्य ही सत्य है इसी बात को यहाँ शास्त्रकारों ने दर्शाया है किंतु इसको सांसारिक लाभ तथा संकट और आपत्ति के अवसर पर असत्य भाषण में समर्थक समझने की भूल कदापि न होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही अवसरों पर सत्य की परीक्षा होती है सत्य की महिमा इस प्रकार बतलाई गई है अश्वमेधा सहस्त्र चत्यम चुले आधार अश्वमेध सहस्रादि सत्यमेविष्य हजार अश्वेध और सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही अधिक रहेगा